भारतीय दर्शन न्याय दर्शन सामान्य तो दृष्ट साधारण रूप से परोक्ष वस्तु का जिसके द्वारा ज्ञान हो उसे सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं जैसे सूर्य को प्रातःकाल पूर्व दिशा में देखने के पश्चात सायंकाल को पुनः पश्चिम दिशा में देखकर अनुमान किया जाता है कि सूर्य में गति है एक स्थान में आम के वृक्ष में मंजरी को देखकर एक मनुष्य अनुमान करता है कि सभी आम के वृक्षों में मंजरियाँ हो गई हैं यह सब सामान्यतो दृष्ट के उदाहरण हैं यहाँ यह कहना उचित होगा कि पूर्ववत विशेषवत तथा सामान्यतो दृष्टि ये सभी शब्द पारिभाषिक हैं इनके यथार्थ अर्थ का ज्ञान प्रायलुप्त हो गया है इसीलिए सभी दर्शनों में इन शब्दों की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है वास्यायन न्याय भाष्य में दो प्रकार से व्याख्या किए इससे स्पष्ट इस है कि वास्यायन को तथा अन्य भाष्यकारों को इन शब्दों के वास्तविक अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं था ऊपर कहा गया है कि दृष्टांत दो प्रकार का होता है अन्वय तथा व्यतिरेक इसी कारण अनुमान के भी दो भेद मानते हैं अनुमान तथा अनुमान, इनके उदाहरण नीचे दिए हैं अन्वय प्रतिज्ञा पर्वत में आग है हेतु क्योंकि वहाँ धुआं है दृष्टान्त जहाँ धुआं है वहाँ आग है जैसे रसोईघर व्यतिरेक प्रतिज्ञा पर्वत में आग है हेतु क्योंकि वहाँ धुआं है दृष्टांत जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है जैसे जलाशय उपनय और निगमन वाक्य में विशेष अंतर नहीं है एक में भावरूप एवं दूसरे में अभावरूप उपनयन वाक्य होते हैं हेतु के आधार पर ही तो अनुमान होता है यदि हेतु विशुद्ध हो दोषों के रहित हो, तो अनुमान शुद्ध होता है अन्यथा वह अनुमान दूषित होता है और उस हेतु को हेतुवाभास कहते हैं इसलिए जिस अनुमान में अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों दृष्टांत हो उसके हेतु को पाँच नियमों का पालन करना पड़ता है पहला पक्षवृत्ति हेतु को पक्ष में रहना चाहिए जैसे धूम का पर्वत में रहना दूसरा सपक्षवृत्ति हेतु को सपक्ष में रहना चाहिए जैसे धूप का रसोई घर में रहना तीसरा विपक्षात व्यावृत्ति हेतु को विपक्ष में नहीं रहना चाहिए जैसे धूम का जलाशय में न रहना चौथा अभा अबाधित विषय पक्ष में साध्य का अभाव किसी बलवत्तर प्रमाण से प्रमाणित न हो जैसे आग शीतल है क्योंकि वह द्रव्य है जैसे जल इस अनुमान में साध्य है शीतल उसे पक्ष अर्थात आग में प्रमाणित करना है किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यह बाधित हो जाता है इसलिए यह अनुमान अर्थात हेतु बाधित विषय हुआ अनुमान को अबाधित विषय होना चाहिए पांचवा असत प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष किसी अनुमान अनुमान में जो हेतु हेतु को उसका विरुद्ध जिससे उस के साध्य के विपरीत साध्य की सिद्धि हो जाए ना होना चाहिए जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह नित्य धर्म से रहित है जैसे घट इस अनुमान में हेतु है नित्य चर्म नित्य धर्म से रहित होना इस अनुमान का प्रतिपक्ष होगा शब्द नित्य है क्योंकि वह अनित्य धर्म से रहित है जैसे परमाणु जिस किसी अनुमान में हेतु उक्त नियमों का पालन न करे तो वह हेतु असत हेतु अर्थात हितवाभाव हे हेतु के समान देखने में तो है किंतु वास्तव में हेतु नहीं है कहलाता है